गीता शांकर भाष्य अध्याय श्रीमद्भगवद्गीता शकर सर्वप्राणी प्रत्यय विषयवादत्वाशंकायांय प्रतिपादयन् तदा तदाशंका निवृत्थम आह वह गेय सत्श द्वारा होने वाली प्रतीति का विषय नहीं है इससे उसके न होने की आशंका होने पर उस आशंका के निवृत्ति के लिए समस्त प्राणियों के इंद्रियादि उपाधियों द्वारा उस गेय के अस्तित्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं सर्वतः है पाणीपादम तत्व शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमलोकेम आवृत्त सर्वतः सर्वत पाणीपादम सर्वतः इति सर्वतः चाहिए पाणीपादेय वह गेय सब ओर पैर वाला है अर्थात उसके हाथ पैर सर्वत्र फैले हुए हैं सर्व्रणीकरणोपाधि गेयजास्तिविभा से क्षेत्र चेत्रोपाधित उच्य क्षेत्र च पाणीपादादि भी अनेकदा भिन्नम् सब प्राणियों के इंद्रिय रूप उपाधियों द्वारा क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व प्रकट होता है क्षेत्र रूप उपाधि के कारण ही वह जेय क्षेत्रज्ञ कहा जाता है क्षेत्र रूप उपाधि हाथ पैर आदि भेद से अनेक प्रकार विभक्त है क्षेत्रोपाधि भेद कृतम विशेष मिथ्या एव क्षेत्र से तदपनयन ज्ञेय उक्तम न सतन्ना इति वास्तव में क्षेत्र की उपाधियों के भेद से किए हुए समस्त भेद क्षेत्रज्ञ में मिथ्या ही है अतः उनको हटाकर गेय का स्वरूप वह न सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है ऐसे बदलाया गया है उपाधि कृतम मिथ्या रूपम अपि अस्तित्वादि गमाय धर्मवद परिकल्प्य उच्चते सर्वतः पाणीपादम इत्यादि तथा गेय का अस्तित्व समझने के लिए उपाधिकृत मिथ्या रूप को भी उसके धर्म की भांति कल्पना करके उसको अब सब ओर से हाथ पैर वाला है इत्यादि प्रकार से बतलाया जाता है तथा ही संप्रदाय विदाम संप्रदायद वचन अधवादाभ्याप्रपंच प्रपंचते संप्रदाय परंपरा को जानने वालों का भी यही कहना है कि अद्यारोप और अपवाद द्वारा प्रपंचरहित परमात्मा की व्याख्या की जाती है सर्वत्र सर्वदेवयवते गम्यम पाणीपादाद शक्ति सद्भाव निमित्त इति सद्भावनिमित्त सद्भावे कार्यायसद्भाव लिंगा इति उपचारत उच्चन्ते तथा व्याख्येयम अन्य सर्वत्र अर्थात सब शरीर के अंग रूप से स्थित हाथ पैर आदि इंद्रियां इंद्रियाँ शक्ति की सत्ता से ही स्वकार्य में समर्थ हो रही हैं अतः ये सब ज्ञेय की सत्ता के चिन्ह होने के कारण उपचार से ज्ञेय के धर्म कहे जाते हैं ऐसे ही और सब की भी व्याख्या कर लेनी चाहिए सर्वतः पाणिपादम तेय सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतक्षिणी शिरांसी मुखा चर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमत श्रुतिश्रवणेन्द्रिय तद यश तश्रुतिमलोके प्राणनिकाय सर्व आवृत्य सम्राप्य तिषति स्थिति लभते वह गेह सब ओर हाथ पैर वाला है तथा सब ओर नेत्र शि और मुख वाला है जिसके आँख सिर और मुख सर्वत्र हों वह सर्वतोक्षी शिरोमुख कहलाता है तथा वह सब ओर कान वाला है जिसके श्रुति अर्थात श्रवणेन्द्रिय हो वह मत कान वाला कहा जाता है इस लोक में समस्त प्राणी समुदाय में वह सबको व्याप्त करके स्थित है उपाधि भूत भूतपाणी पादादींद्रियापवा प्रणाद जेयस तदवत्ता तदवत्ताशंका माभूत इति एवं अर्थ लोकार उपाधि रूप हाथ पैर आदि इंद्रियों के अध्यारूप से किसी को ऐसी शंका न हो कि ज्ञ उन उपाधियों वाला है इस अभिप्राय से यह श्लोक कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जित असक्त सर्वृत्य निर्गुण गुणभोक्तृच सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वाणी चाणी इंद्रिया बुद्धि स्रोत्रदीन बुद्धिंद्रियर्मेद्रिियाख्या एव चुद्धिमनसी अपि तुल्यवाद्रियग्रहणेन इति वह स्रोतादीना समस्त इंद्रियों के गुणों से अवभाषित प्रतीत होने वाला है यहाँ श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रिय, वाग आदि कर्मेंद्रिय तथा मन और बुद्धि ये दोनों अंतकरण इन सब का सर्व इंद्रियों के नाम से ग्रहण है क्योंकि अंतकरण भी ये कि उपाधि के रूप में अन्य इंद्रियों के समान ही है बल्कि स्रोतादि का भी उपाधित्व अंतकरण रूप उपाधि के द्वारा ही है अतः अंतकरण बहिष्करणोपाधिभूत सर्वेंद्रियगुण अद्यवसा सकलश्रवण वचना अवभाषते सर्वेन्द्रीयगुणाभाषा सर्वेंद्रीय व्यापार व्यापृतम इव इत्यर्थः। इसलिए यह अभिप्राय है कि उपाधि रूप अंतःकरण और बाह्यकरण इन सभी इंद्रियों के गुण जो निश्चय संकल्प, सकलश्रवण और भाषण आदि है उनके द्वारा वह प्रतिभासित होता है अर्थात उन इंद्रियों की क्रिया से वह क्रियावांसा दिखलाई देता है ध्यातीयतीव इति श्रुति है ध्यान करता हुआ सा चेष्टा करता हुआ सा इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है कस्मा पुनः कारणा न व्यापृतम एवं इति आह तो फिर उस गेय को स्वयं क्रिया करने वाला ही क्यों नहीं मान लिया जाता इस पर कहते हैं सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वकरण रहित्यथ अतो न करण व्यापार ही व्यापृतम तदगेयम वह गेय समस्त इंद्रियों से रहित है अर्थात करणों से रहित है इसलिए वह इंद्रियों के व्यापार से वास्तव में व्यापार वाला नहीं होता यतु अयम मंत्रिपाद जवनों गृहता पश्यक्षु स शुणोतकर्ण इदी सर्वेन्द्रियोपाधिगुणुण्य भजन शक्तिम्देय प्रदर्शनार्थ न तो साक्षाविक्रियादर्शनाथ यह जो मंत्र है कि वह ईश्वर बिना पैर और हाथ के चलता और ग्रहण करता है बिना चक्षु के देखता और बिना कानों से सुनता है तो इस अभिप्राय को दिखाने के लिए है कि वह गेय समस्त इंद्रिय रूप उपाधियों के गुणों की अनुरूपता प्राप्त करने में समर्थ है उसे साक्षात गमनादि क्रियाओं से युक्त बतलाने के लिए यह मंत्र नहीं है अंधो मणिविंदत इत्यादि मंत्रार्थवत त मंत्र से अर्थ अंधे ने मणि प्राप्त की इत्यादि मंत्रों के अर्थ की भाति उस मंत्र का अर्थ है यस्मा सर्वकरणवर्जित ज्ञेम तस्मा असक्त सर्वसंश्लेषवर्जित वह ग्रेय समस्त इंद्रियों से रहित है इसलिए संग रहित है अर्थात सब प्रकार के संबंधों से रहित है यद्यपि एवं तथापि सर्वभृत च तथापिवृत चास्प ही सद्बुद्युगमां न ही मृगतृष्णिकादय अभी भवन्ति अतः इति यद्यपि यह बात है तो भी वह सबको धारण करने वाला है सद्बुद्धि सर्वत्र व्याप्त है अतः सत् ही सबका अधिष्ठान है मृग मिथ्या पदार्थ भी बिना अधिष्ठान के नहीं होते इसलिए वह गेय सब का धारण करने वाला है श्याद अेयस सगम द्वार निर्गुण सत्वरमांसी गुणा तेह तैह तद गेय तथापि गुणभोक्तृच गुणा सत्वरजस्तमसा शब्दादिद्वारण सुख दुख मोहाकार परिणता भोक्तृच उपलब्धि तद गेयम उस गेय की सत्ता को बतलाने वाला यह दूसरा साधन भी है वह गेय निर्गुण यानि सत्वरज और तम इन तीनों गुणों से अतीत है तो भी गुणों का भोगता है अर्थात वह गेय सुख दुख और मोह के रूप में परिणत हुए तीनों गुणों का शब्दादि द्वारा भोग करने वाला उन्हें उपलब्ध कराने वाला है